अच्छा संस्कृति को मानने ऐसी अपेक्षा करने के कारण चित्त को वस्तु कभी मतलब जब चित्त किसी विषय ऐसी उपरक्त होगा चित्र किसी विषय ऐसी उपरक्त होगा या चित्त का किसी विषय के साथ उपराग होगा वह चित्त का किसी विषय के साथ संबंध होगा कह सकते हैं चित्त जब किसी विषय के आकार से आकारित हो जाएगा तो जब चित्र किसी विषय के आकार वाला होता है तब चित्र को विषय ज्ञात होता थे थे। है चित्र जिस विषय के आकार का होता है चित्त को वह विषय ज्ञात होता है और चित्र जिस विषय के आकार का नहीं होता है चित्र को वह विषय ज्ञात नहीं होता है बताइए तो चित्त को हर वस्तु में हमेशा ज्ञात रहती है चित्त को हर वस्तु हमेशा ज्ञात नहीं रहती है बल्कि चित्त जब जिस वस्तु के आकार का होता है तब चित्त को वह वस्तु ज्ञात होती है और जब जिस, जिस वस्तु के आकार का नहीं होता है तब वो वस्तु ज्ञात नहीं होती है अब ये देखे तो विषय होने पर भी कभी ज्ञात होते कभी अज्ञात होते है ना तो ज्ञान काल में ही विषय है ऐसा नियम है क्या यदि ज्ञान काल में ही विषय हो तो फिर ज्ञान के प्रति विषय कारण ऐसा कहता नहीं ज्ञान के प्रति विषय कारण है इसका मतलब है ज्ञान कार्य है विषय क्या है कारण, कारण है तो कारण को कार्य कार्यपत्ति से पहले रहना चाहिए ना तो ज्ञान के प्रति विषय तो कारण कब माना जा सकता है जबकि विषय के पहले से मौजूद हो विषय पहले से हाँ वो किसी की कि कल्पना न हो नुँ। नुँ। पहले से मौजूद हो ऐसा, तो ये तो, ये तो वे ये वे अच्छी तरह बताया था यदि यह बाह पदार्थ कल्पित है तो किसकी किसकी कल्पना है किसके ज्ञान से किसकी कल्पना तो है किसके ज्ञान से कल्पित है यदि एक के ज्ञान से कल्पित है तो दूसरे व्यक्ति को उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए दिखाई देता है इस वो कल्पित नहीं है हर वस्तु ये। तो मतलब बाय वस्तु पहले से विद्यमान है और वे कभी क्या होती है कभी तो क्या अच्छा लेकिन जो ऐसन मतलब वाय वस्तु के होने पर सदा ज्ञात होने का नियम है क्या वस्तु है वो कभी ज्ञात होती है कभी अज्ञात होती है लेकिन चित्त जो की जो वृत्ति है लेकिन जो चित्त है चित्त की क्या विचार हुए क्या वृत्ति हुई वो कभी आपसे अज्ञात रह सकती है, है? कभी आपसे अज्ञात तो चित्त हमेशा ज्ञात रहेगा चित्त प्रकाश करता है विषय का चित्त किसका प्रकाश करता है और वो विषय का प्रकाश कौन करता है, आत्मा? का का आत्मा है? तो अब ध्यान देना वृत्ति घटाधी विषय का प्रकाश करता है कौन आपका ये वृत्ति चित्त वृत्ति चित्त प्रकाश करता है और चित्त का भी प्रकाश करता है आत्मा करती है तो अब ध्यान देना तो जब ये चित्त प्रकाश करता है विषयों का तो चित्त चित्त घटादी का प्रकाशक है तो चित्त के विषय कौन हुए घटादी और आत्मा प्रकाशक है विषयों की तो फिर वृत्ति किसका विषय कही जाएगी कही जाएगी वृत्ति जो है आत्मा का विषय कही जाएगी तो अब ध्यान देंगे कि जो चित्त के विषय कभी ज्ञात होते कभी अज्ञात होते जब उसके साथ होते हैं और अन्य समय अज्ञात होता और चित्त की वृत्ति चित्त की वृत्ति कभी या चित्त कभी अज्ञात रहता है मतलब जब भी वृत्ति रूप में चित्त होगा तो कभी अज्ञात रहता है नहीं। क्यों अज्ञात नहीं रहता है क्योंकि चित्त जिसका विषय है वो अपरिणामी है चित्त जिसका विषय है वो कहता है और घटाधि विषय कभी अज्ञात होते कभी घटादी पदार्थ कभी ज्ञात होते कभी अज्ञात क्योंकि घटादी जिसके विषय है वो परिणामी है घटादी पदार्थ कभी ज्ञात होते कभी अज्ञात होते क्यों क्योंकि उसका घटादी जिन जिसके विषय है वो कैसा है परिणामी तो फिर्णी. जब घटादी विषय के आकार का जब घटादी के आकार का प्रकाश होगा तब घटादी का प्रकाश होगा और जब घटाजी के आकार का चित्र नहीं होगा तब घटाजी का प्रकाश नहीं होगा बातच में और हमेशा और ये चित्र जिसका विषय है वो कैसा है अपरिणामी है इसलिए उसको हमेशा ये ज्ञान और ये बात समझ और चित्त कभी तो कभी अज्ञात कब कभ होता यानी वो पुरुष कैसा होता परिणामी होता तो जब पुरुष का परिणाम होता तब चित्त ज्ञात होता है तो समय में ज्ञात होता है पर ऐसा आएगा तो चित्त को हमेशा विषय ज्ञात रहते हैं क्यों क्योंकि वो कैसा है आप अरिणाम यही परिणाम इसमें यही पर तात्पर्य इसका देखेंगे यश तू तदय चित तू किन्तु वही चित्त जिसका विषय है किन्तु वही चित्त जिसका विषय किसका पुरुष था साक्षी पुरुष ही है वही चित्त जिस पुरुष का विषय है तत्प्रका उस पुरुष को उस पुरुष को सदा ज्ञात चित्त वृत्त तत्प्रभु पुरुष परिणाम किन्तु वही चित्त जिस पुरुष का विषय है उस पुरुष को चित्त वृत्तिया सदा ज्ञाता चित्त की वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती है चित्त की वृत्तियाँ किसको ज्ञात रहती है उस हाँ से, से, से उस पुरुष को चित्त वृत्तियाँ सजा ज्ञाता चित्त की वृत्तिया सदा ज्ञात रहती है क्योंकि बताइन में क्यों तो हेतु है तत्व अपरिणामित्वात क्योंकि चित्त के स्वामी पुरुष का अपरिणामित्व है चित्त के स्वामी पुरुष का अपरिणामित्व तो है या चित्त के स्वामी क्यूँकी चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है चित्त का स्वामी पुरुष कैसा है अपरिणामी अपरणामी सदा ज्ञात है और यदि कभी ज्ञात कभी अज्ञात कब कभ होता यदि वो कैसा होता उनकी लगती आ, उस पुरुष को चित्त की वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती है पुरुष चित्त के स्वामी पुरुष है का परिणाम नहीं होता है एक जगह आया था चित्त को या बुद्धि को क्या कहा गया था स्वे धर्म और वो किसका है ये पुरुष का क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंबित विषयों को जो कौन क्योंकि प्रतिबिंबित विषय उसमें होते हैं तो बुद्धि में अपने में प्रतिबिंबित विषयों को पुरुष से भोग के लिए सौंप रही है बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषयों को किसे सौंपती है अच्छा अब ध्यान देंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ तो बुद्धि को या चित्त को क्या कहा गया स्वा और इसको क्या कहेंगे पुरुष को स्वामी अच्छा स्वा जितना हो अब जान देंगे यदि चित्त वी पुरुषा परिणमित यदि चित्त की तरह चित्त का स्वामी प्रभु पुरुषा यदि चित्त के समान चित्त के स्वामी का भी परिणाम होता यदि चित्त के समान चित्त के स्वामी पुरुष का भी परिणाम होता पुरुषा अपी ऐसा न करेंगे यदि चित्त के समान चित्त के स्वामी पुरुष का भी परिणाम होता तथा कथ तो तर विषया तथ्य तो पुरुष का विषय क्या है चित्र की वृत्ति चित्र की वृत्ति का शब्द आदि विषय कभी ज्ञात होते तो कभी अज्ञात होते तो किसको ज्ञात होते चित्त को कभी ज्ञात कभी अज्ञात और ध्यान देना यदि चित्त का स्वामी यदि चित्त के समान यदि चित्त के समान चित्त के स्वामी पुरुष का भी परिणाम होता तो पुरुष के विषय चित्त की वृत्तियाँ विषयों की तरह कभी ज्ञात होती कभी अज्ञात होती कौन ज्ञात कौन होती किसके समान चित्त के समान नहीं नहीं सबदा विषयों के समान कभी अज्ञात होती कभी अज्ञात होती कौन ज्ञात होती कौन अज्ञात होती स्थिति और किस स्थिति में यह होता जब जब पुरुष होता अच्छा ये कि देख लो लो एक बार नजर डाल तथा पुरुष विषय चित्त की परिणाम चित के समान कभी ज्ञात और कभी होती तू सदा ज्ञात मन सह कि मन का मन मतलब मन चित्र किन्तु चित्त का सदा तो, ज्ञा कर या चित्त का सदा ज्ञात रहना चित्त की वृत्ति भी चित्त से अलग नहीं है चित्त की वृत्ति को भी चित्त कह सकते हैं जैसे कि जैसे कि मिट्टी के परिणाम घट को क्या कहते हैं मिट्टी तो चित्त के परिणाम उसी वृत्ति को भी चित्त कहते हैं <only> तू मनसा सदा ज्ञात स्वम किन चित्त का सदा ज्ञात रहना या चित्त का वृत्ति का सदा ज्ञात रहना उसके स्वामी पुरुष का किसके स्वामी चित्त के चित्त के स्वामी पुरुष के अपरिणामित्व की अनुमति कराता है या पुरुष के अपरिणामित्व की अन्मिति कराता है पुरुष के अपरिणामित्व की अन्मिति मतलब पुरुष के अपरिणामी होने की अन्मिति कराता है या पुरुष के अपरिणामी होने का ज्ञान कराता है कौन ज्ञान कराता है चित्त का सदा ज्ञात रहना किसके अपरिणामी होने का ज्ञान कराता है पुरुष के और पुरुष स्वामी पुरुष का और पुरुष किसका स्वामी है चित्त का पंक्ति लगेगी तो सदा ज्ञात इन तो चित्त की तू तो तो मन का सदा ज्ञात कि मन का सदा ज्ञात रहना मन में चित्तु तो चित्त का सदा ज्ञात रहना या चित्त की वृत्ति का सदा ज्ञात रहना चित्त के स्वामी पुरुष के अपरिणाम का ज्ञान कराता है या अपरिणामी होने का कराता है लग जाएगा अब ये अष्टागस्त हो गया तो बढ़िया प्रसंग है ये दो अच्छी है ना ये ये जबकि धरती आकाश सबको भगवान ने रचना की है तब से ये बनी है ये रोज रोज की कल्पना इनकी नहीं कर रहा है ना संसार को कल्पित मानना ये सब क्या है ये महा अज्ञान है और महा अपराध ईश्वर के प्रति है मुझसे भिन्न सब कल्पित है जीव ईश्वर है ईश्वर का जो है ना ईश्वर के सामने जो मच्छर जैसा भी जो आदमी नहीं है वो ईश्वर को भी अपनी कल्पना माना इसकी बड़ी मूलखना कुछ नहीं है तो बहुत बड़ा पाप इकट्ठा करना है अपना पाप की राशि को कभी नष्ट नहीं होगी होनी जो नष्ट नहीं होने वाली पाप की राशि जो इस पर जो है ना सब कुछ करने वाले हैं जिनकी कृपा से कल्याण होता है उनको भी गलती तो है पढ़ना महात्मा है इस ईश्वर की महिला का निरा कर दिया जाए अष्टादश हो गया अब ध्यान देंगे अस्म का चित्ता में वैनाशिका नाम चित्तात्मवादी नाम भविष्य थी अग्निवर्ध यहाँ देखेंगे नाम, नाम। वैनाशिका चित्त को आत्मा वाली, है ना चित्त को आत्मा कहने वाली जो विषय का प्रकाशक चित्त है ना उस चित्त को ही क्या पहनने वाले आत्मा कौन तो किसको कहा यहाँ पर वैनाशिक बौद्ध को कहा बुद्धों का एक की कहता है जो बैनास्टिक जो सब जो क्या है कि प्रति सभी पदार्थों का क्या क्षण क्षण में विनाश बनता है क्षण क्षण में क्षण क्षण में विनाश बनता है क्षण वरी वस्तु रहती है फिर ये कल्पित है ऐसा क्षण रहती है फिर नहीं होती है तो ये चित्त आत्मवादी नाम मतलब जो विषय का प्रकाशक जो चित्त है वही आत्मा है वितय प्रकाशक चित्ती क्या है आत्मा का अरे मैंने इसका नाम नहीं है क्या पाठ उसमें हमारी पुस्तक में है लेकिन सभी में नहीं है आपने क्या पाठ है नाम चित्ता चलो तो इसमें दो पद अधिक है नाम, वाली नाम। हम इसको लगा के बोल रहे हैं आप इसके बिना आगे वाली पंक्ति को समझ लेंगे चित्त को आत्मा मानने वाले वैनाशिक बौद्ध के मत में अब अब अपनी अब सबकी पुस्तक में लग जाएगा आशंका या आशंका होती है या आसंका होती है यह बात आशंका होती है क्या आशंका होती है अग्नि की तरह चित्त में चित्तम विषयावासम क्या भविष्य की अग्नि के समान चित्त ही अपना प्रकाशक तथा विषय का प्रकाशक होगा है चित्त ही अपना प्रकाशक हो विषय का प्रकाशक जो है ना विषय का प्रकाशक है तो सब मानते हैं चित्त मतलब वृत्ति चित्त की वृत्ति विषय का प्रकाशक है अब एक नई बात क्या है कि अपना भी प्रकाश वही करता है विषय तो का प्रकाश चित्त है और चित्त का प्रकाशक यदि किसी और को माने तो उसको तो वो आत्मा हो जाएगा और ये चित्त को ही आत्मा मानते हैं तो क्या मानना पड़ेगा की वो अपना भी प्रकाश कर लेता है ना यदि अपना प्रकाश करने वाला न माने तो आत्मा को उसके अलग मानना पड़ेगा तो पंक्ति लगाएंगे चित्त को आत्मा मानने वाले वैनासिक बौद्ध के मत में आशंका होती है आशंका हो सकती है क्या चित्त ही अग्नि के समान अपना प्रकाशक तथा विषय का प्रकाशक है अग्नि देखो अग्नि का मतलब पेज रात में अग्नि जलाइए अंधेरे में आप क्या अग्नि जलाने से आप दूसरे पदार्थों को देख लेंगे अग्नि को भी देख लेंगे तो अग्नि अपना विषय तो को भी प्रकाश कर रही हो अपना भी कर रही है दिन में क्या है सूर्य का प्रकाश तो अगली ही होगी अगली मतलब तेज है लग गया यहाँ लगेगा तेज अपना प्रकाश करता है और विषय का प्रकाश करता है अपना भी प्रकाश करता और विषय का भी प्रकाश करता तो इससे क्या होगा कहने का मतलब ये है कि फिर के से पुरुष को स्वीकार करना उचित नहीं है ऐसा बहुत है ठीक है तो उसके निराकरण के लिए सूत्र प्रस्तुत होता है तत्व नित्तम स्वाभाम न चित अपना प्रकाशक नहीं है क्यों दृश्य होने के कारण चित्त अपना प्रकाशक नहीं है अपना प्रकाशक क्यों नहीं है दृश्य होने के कारण चित्त जो दृश्य वस्तु है वो अपना प्रकाश नहीं करती ये घटारी पदार्थ दृश्य है तो ये ज्ञान से प्रकाशित होते हैं या अपना प्रकाश स्वयं करते हैं ज्ञान से प्रकाशित होते हैं मतलब ज्ञान के द्वारा ही इनको जाना जाता है अपने से स्वयं प्रकाशित नहीं है मतलब ज्ञान के बिना स्वयं इनको ज्ञान के, के बिना इनको नहीं जान सकते ज्ञान के बिना इनको नहीं जान सकते तो ये जो है ना ये जो दृश्य है तो जो दृश्य पदार्थ होते हैं वो अपने प्रकाशक होते हैं तो अब बौद्ध क्या है चित्त को ही आत्मा है यहाँ पर ये यह बताते हैं कि चित्त भी क्या है दृश्य है जैसे घटादी दृश्य है वैसे ही चित्त क्या है दृश्य है तो घटादी दृश्य होने के कारण जैसे स्व प्रकाश नहीं है वैसे ही चित्त भी दृश्य होने के कारण स्व प्रकाश स्वप्रकाश नहीं बोलो अपना प्रकाश नहीं करता अपना प्रकाश नहीं करता है तो क्या हुआ जगाननाथ तब स्वना सब से क्या लेना चित्त स्वना कार्यक्रे की अपना प्रकाश करने वाला नहीं है जो तो स्व प्रकाश कहा जाता है ना आत्मा स्व प्रकाश है मतलब आत्मा अपना प्रकाश करने वाला है स्व प्रकाश करते स्व प्रकाशक है नित्तम स्व ना चित्त तो चित्त अपना प्रकाशक नहीं है स्व प्रकाश नहीं है क्योंकि वह दृश्य है कौन दृश्य है क्योंकि चित्त का दृष्टत्व है चित्त दृश्य है चित्त अपना प्रकाशक नहीं है क्योंकि वह दृश्य है पंक्ति लग गई अब ध्यान देंगे विषय का प्रकाशक कौन है चित्त की वृत्ति तो का हो चित्त की वृत्ति ही यानी तो विषय का प्रकाशक है चित्त अब ये बताइए कि विषय का प्रकाशक विषय विषय अपना प्रकाश करता है अच्छा और जैसे विषय अपना प्रकाश नहीं करता है वैसे इंद्रियां अपना प्रकाश करती है क्या इंद्रिया भी अपना प्रकाश नहीं करती पता ही कौन लगाइए यथा णी शब्दादय शब्दादया दृश्य स्वाभाषण न न स्वाषा यथा इतराणी इंद्रिया शब्दादया जैसे अन्य इंद्रिया अन्य इंद्रिया मतलब मन को छोड़कर मन को चित्ते है मन को छोड़कर अन्य इंद्रिया जैसे अन्य इंद्रिया क्या शब्द और शब्दादि विषय दृश्यत्वाद दृश्य होने के कारण न स्वाभाषाणी स्व प्रकाश नहीं है तो अपना प्रकाश करने वाले स्वा प्रकाश और स्व प्रकाश कर जैसे अन्य इंद्रिया और शब्दादी विषय दृश्य होने के कारण ये अपना प्रकाश नहीं करते है, है? नहीं। मनों भी उसी प्रकार मन को भी जानना चाहिए मतलब उसी प्रकार दृश्य होने के कारण मन भी अपना प्रकाश नहीं करता है ये जानना चाहिए उसी प्रकार मन को भी जानना चाहिए मतलब उसी प्रकार दृश्य होने के कारण मन भी स्वा प्रकाश नहीं है ऐसा जानना चाहिए अच्छा अगर ध्यान देंगे ना चा अग्नि ही अत्र दृष्टानता वहाँ अग्नि को दृष्टान्त दिया ना ऊपर शंका में कहते हैं अग्नि ना और यहाँ और इस विषय में यहाँ पर अग्नि दृष्टान्त नहीं हो सकती है अग्नि दृष्टान्त नहीं हो सकती है ध्यान देंगे तो आप ये देखो क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि अग्नि जो है ना अपने अज्ञात स्वरूप का बोध कराती है क्या अग्नि का भी प्रकाश तब होगा अग्नि का भी बोध होगा किससे चित्त से अग्नि का भी बोध किससे होगा चित्त से बोध होगा अग्नि का बोध होगा चित्त तो अग्नि का प्रकाश भी चित्त से होगा कहने का मतलब ये है कि अग्नि यह भौतिक प्रकाश तो कर अग्नि जो है ना जो है ये क्या है कि ये जो भौतिक प्रकाश तो करती है मतलब ये ध्यान देना की जैसे की कहते हैं ना विषय का प्रकाश ज्ञान है उस तरह से विषय का प्रकाशक अग्नि या तेज नहीं है अग्नि या तेज क्या करता है कि ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध को निवृत्त करता है ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध को निवृत्त करता है अग्नि विषय की प्रकाशक नहीं है प्रकाशक तो ज्ञान ही है ये कहना चाहते है प्रकाशको न तो, तो इसलिए बताया की यहाँ पर अग्नि दृष्टांत नहीं है प्रकाश करने में अग्नि ऐसा कोई वो प्रकाश जो प्रकाश की चर्चा चल रही है अग्नि वो प्रकाश नहीं करती पता ही ना वो तो ज्ञान ही करता है अग्नि या तेज क्या करता है ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध को निवृत्त करता है यही मतलब हुआ ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध को निम्बित करता है विषय का प्रकाश तो वो ज्ञान करेगा ठीक है ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिबंध अंधसार नि तेज जी कर देखी क्या अत्र अग्नि दृष्टान्त ना और इस विषय में और यहाँ पर अग्नि दृष्टान्त नहीं है यही कर देख्यू क्योंकि अग्नि आत्मस्वरूप क्या आत्मस्वरूप अपने स्वरूप को क्योंकि अग्नि अप्रकाशन है ना क्योंकि अग्नि अपने अप्रकाशित स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती है अप्रकाश अपना स्वरूप क्योंकि अग्नि अपने अप्रकाशित स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती है, है। अग्नि का भी प्रकाश किससे होगा ज्ञान से प्रकाशा चा विषय प्रकाश प्रकाश प्रकाशक संयोग्य दृष्टा है प्रकाशा और यह प्रकाश प्रकाश से और प्रकाशक का संयोग होने पर देखा जाता है प्रकाश है विषय जिसका प्रकाश किया जाए प्रकाश क्या है विषय और प्रकाशक कौन है चित्त प्रकाशक कौन है प्रकाश है विषय प्रकाशक का चित्त और विषय ये कहते क्या और विषय तथा चित्त का संयोग होने पर अयम प्रकाश का यह प्रकाश देखा जाता है प्रकाश कब देखा जाता है विषय और चित्त का विषय और चित्त का बात समझ में विषय और चित्त का संयोग होने पर चित्त क्या कर देगा प्रकाश चित्त क्या कर देगा हाँ चित्त मतलब चित्त की ऐसे और विषय तथा चित्त का संयोग होने पर विषय तथा चित्त का संयोग होने पर प्रकाश देखा जाता है विषय और चित्त के संयोग में इंद्रिया हेतु है और ये अग्नि मतलब तेज हेतु है इसमें, अच्छा क्या स्वरूप मात्र संयोगाना और स्वरूप मतलब स्वरूप मात्र में संयोग नहीं होता है मतलब एक इसको कह सकता हूँ मैं अपने ये और अब अप, मतलब अपने स्वरूप में संयोग नहीं होता है मतलब एक में संयोग हो पाएगा एक वस्तु के स्वरूप में संयोग मतलब स्वरूप मात्र के होने पर संयोग नहीं होता है मतलब एक वस्तु के होने पर संयोग नहीं होता है संयोग किसका चाहिए विषय का हो चित्त का होगा एक वस्तु के होने पर संयोग नहीं होता है ऐसा अब वो क्या है कि वाय पदार्थ तो मानते नहीं ना नहीं मानते ना तो कैसे होगा ऐसा ये मतलब है अब ध्यान देंगे किंचा द्या स्वासम चित्तमति आग्राह्यम ये कश्य शब्दार्थ तब यथा स्वात्म प्रतिष्ठा आकाशम न पर प्रतिष्ठा चित्तम स्वाभाषम बौद्ध क्या कहते हैं तो चित्र स्व प्रकाश है जो वस्तु स्व होती है वो किसी का विषय होती है जैसे आत्मा स्व है वो किसी का विषय किंच प्रकाश है इसी अर्थ है इस प्रकार या इसलिए कस चित्त इसलिए कषित अग्राह मतलब किसका किसी का विषय है किसी का भी जैसे आत्मा स्वप्रकाश है किसी का तो भी विषय चित्त को भी स्वयं प्रकाश मानने पर क्या होगा वो किसी का विषय लगाइए किंच है इस प्रकार कष्ट चित अग्राह किसी का भी विषय नहीं है कौन ये चित्त किसी का भी विषय नहीं है इसी शब्दार्था शब्द का अर्थ है किसका स्वासन चित्तम शब्द का अर्थ है किस शब्द का अर्थ है स्व चित्तम इसका क्या अर्थ होगा चित्त किसी का इसी शब्द का था। है शब्द का अर्थ है किस शब्द का अर्थ है स्व चित्तम और ये क्या अर्थ है अग्रह योग स्व प्रकाश है इसलिए चित्त यह चित्र स्व प्रकाश है इस प्रकार वो किसी का भी अविषय है ये शब्द का अर्थ हो गया तद यथा ये जो शब्द का अर्थ हुआ इसको एक दृष्टान्त से समझाते हैं स्वात् प्रतिष्ठम आकाशम आकाशम स्वात्व प्रतिष्ठम आकाश अपने रूप में प्रतिष्ठित है आकाश अपने रूप में प्रतिष्ठित है या आकाश अपने रूप में स्थित है इसका क्या मतलब हुआ दूसरे में स्थित नहीं है आकाशम स्वात्प्रतिष्ठम आकाश अपने में स्थित है और इसी अर्थ क्या है न पर पर में प्रतिष्ठित नहीं है दूसरे में स्थित नहीं है ये दृष्टान्त हुआ आकाश अपने में स्थित है अर्थात अन्य में स्थित तो वही चित्र स्व प्रकाश है अर्थात अन्य किसी का विषय या अन्य किसी से प्रकाशित नहीं होता है ये मतलब हुआ अब ये जो है ना बुद्ध मत बोला है ना बौद्ध मत को बोला कि ये अर्थ होगा बौद्ध मत चल रहा है ना अब ये बताते हैं बौद्ध मत को प्रस्तुत करके वास्तविक बात ध्यान देंगे की ये कह अपनी बुद्धि की वृत्ति को जानने पर ही प्राणियों की प्रवृति देखी जाती है मान लीजिए कोई व्याघ्र मिल गया व्याग्र ने पीछा किया तो व्यक्ति भागता है क्यों भाग रहे हो तो क्या बोलेगा भय से क्यों भाग रहा है भय से भाग रहा है तो भय क्या है चित्त की वृत्ति है तो चित्त की वृत्ति के जानने से ही क्या होता है पुरुष तो की प्रवृत्ति जी तो भागने में प्रवृत्ति हुई तो चित्त की वृत्ति के ज्ञान से क्या होती है पुरुष की प्रवृत्ति बताए समझ में हमको अमुख विषय चाहिए क्यों चाहिए राय भय इसलिए चाहिए तो चित्त की वृत्ति क्या है रात तो उसका ज्ञान होने से ही क्या है उसको वो, वो किसी को पाने के लिए प्रवृत्ति कर रहा है अब कोई किसी को गाली दे रहा है क्यों दे रहे वही क्यों चित्त की वृत्ति क्रोध क्रोध को वो जान रहा है कि नहीं जानना है तो चित्र की वृत्ति को जानने पर ही क्या है गाली देने में प्रवृत्ति हो गयी झगड़ा करने में प्रवृत्ति हो गई चित्त की वृत्ति को जानने से ही क्या होता है प्राणियों की प्रवृत्ति होती है तो प्राणियों की प्रवृत्ति कब होती है चित्त की वृत्ति को, को जानने से इसका मतलब चित्त की वृत्ति को कोई जानता है चित्त की वृत्ति को कोई जानने वाला अलग है वो अपना प्रकाश स्वयं नहीं करता है कोई और करता है ये मतलब है। स्वाबुद्धि प्रचार प्रति संवेदना अपनी बुद्धि की वृत्ति को प्रचार करते संचरण या वृत्ति अपनी बुद्धि की वृत्ति को जानने से प्रति संवेदना है जानने से अपनी बुद्धि की वृत्ति को जानने से प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है सत्वा नाम कथा को जानने से प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है जैसे अहम क्रोधा में क्रुद्ध हूँ क्रुद्ध होने से झगड़ा करने में गाली देने में है ना किसी की हानि करने में प्रवृत्ति हो गई क्यों कर रहे हो भाई ये क्रोध है तो इस अपनी चित्र की प्रति क्रोध को जान रहा है नीतो वह अहम गीता में भयभीत हूँ तो भाग रहे हैं इधर से तो जानते करके भाग रहे हैं क्यों रहे भाई भाग रहे अमुत्र में रागो में अमु प्रकार से अमुख विषय में मेरा राग मेरा राग है अमुत्र में क्रोधा अमुक विषय में मेरा क्रोध एक बुद्धि अब रहने न युक्तम इस प्रकार जो है ना कैसे अपनी बुद्धि को जानने पर ही तो होती है यदि अपनी बुद्धि का प्रकाश किसी से न माना जाए तो प्रवृतियाँ संभव हो पाएंगी तो वही बताते हैं स्वुद्ध आग्रहणे नग्रहणे का अर्थ है कि अपनी बुद्धि का ज्ञान न होने पर अपनी बुद्धि का किसी के द्वारा ज्ञान न होने पर या अपनी बुद्धि का अन्य के द्वारा प्रकाश न होने पर लगेगा अपनी बुद्धि का अन्य के द्वारा प्रकाश न, न, न होने पर एकदर न युक्तम का अर्थ है यह सब यह सब युक्ति युक्ति नहीं होगा लेना है कि अनुभव जन्य प्रवृत्ति ज्ञान जन्य प्रवृत्ति ज्ञान जन किसके ज्ञान से जन्म प्रवृत्ति चित्त की वृत्ति के ज्ञान से जन्म प्रवृति तत्कार है ज्ञान है ज्ञान जन्य प्रवृत्ति किसका ज्ञान चित्त की हाँ मतलब होगा अपनी बुद्धि को अन्य का विषय न मानने पर यह ज्ञान जन प्रवृत्ति होना युक्ति ज्ञान जन्य प्रवृत्ति संभव नहीं है नुक्तम कर से न समवती ज्ञान जन्य प्रवृत्ति कब संभव नहीं है जब अपनी बुद्धि का किसी से प्रकाश न माने और प्रवृत्ति कब संभव होगी जब अपनी बुद्धि का किसी से प्रकाश माने जब अपने चित्त का किसी से प्रकाश माने चित्त का किसी से प्रकाश माने तो वो चित्त का प्रकाशक होगा पुरुष तो क्या है जो प्रकाशक होगा वही आत्मा होगा चित्त आत्मा नहीं हो पाएगा लग गया जिसे आगे देखेंगे थोड़ा सा और देखते हैं ये देखेंगे ये वैनाशिक मत है ज्ञान को आत्मा मानने से समस्या है ये समस्या शांकर मत ने भी है लेकिन उतना सुख से चिंतन लोग नहीं करते हैं इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं वहां भी यही समस्या आती वह है वहाँ भी विषय प्रकाशक ज्ञान ही आत्मा कहने कहते हैं तो उतना चिंतन नहीं करने से तो गहराई से पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं जो कि सुख से चिंतन करके पढ़ते हैं कई चीज परम्परा चीजने ये पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले। दर्शन शास्त्र में जो जितना चिंतन करेगा वो उतना सफल विद्वान बनेगा लोग सोचते हैं हम चार दस पाठ पढ़ लेंगे लगातार तो बड़े विद्वान बन जाएंगे ज्यादा पढ़ने वाले ज्यादा वोट बनते हैं चिंतन के लिए दो पार्ट तो है तीन से ज्यादा पार्ट कोई तैयार नहीं कर सकता हम लोग पढ़ते रहे हमने भी अध्ययन किया है दो पार्ट अच्छी तरह से तैयार हो सकते यदि तीसरा पढ़ा गया है तो लिया जा सकता तीन हम लोगों को पढ़ा यही अनुभव किया है दो अच्छे तैयार होंगे अधिक से अधिक तीसरा गाउड ही ले जाएगा और जो कि बहुत-बहुत पढ़ते हैं वो कितने में ढावी विद्वान बनते हैं वो तो सब प्रत्यक्ष से सब कुछ हम लोग तो पढ़ते थे हम लोगों के साथियों में सबसे विचार यही देते थे नहीं तैयार होगा कुछ लिए अलग ही समय देना पड़ेगा सभी अभी देखेंगे चिंतन बहुत ग्रहण होना चाहिए एक समय चो एक समय चो भयादारणम अब ध्यान देंगे अभी ये जो है ना वास्तव में ठीक है ये अभी तक बताया गया कि चित्र अपना प्रकाश नहीं कर सकता है है ना? प्रकाश करने वाला कोई है, है तो देखी जाती हैं। ये सब बताया ना? है यदि ऐसा माने कि चित्त विषय का प्रकाशक है ना, तो वो क्या माना था जो विषय का प्रकाश करते हुए अपना भी प्रकाश करता है ये कहा था ना? तो उससे खंडन में ये बात बोली जाती है और एक ही समय में एक समय और एक ही काल में उभया अनुदारण मतलब चित्र दोनों का प्रकाश नहीं जा सकता है इसका विषय और अपना और एक ही काल में चित्त विषय का प्रकाश करते हुए अपना प्रकाश करता है कौन मानता है बौद्ध अगर बौद्ध ध्यान देना कौन सा बौद्ध है ये जो पैनाषिक है जो की प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक मान रहा है तो अब ध्यान देना की कोई भी जो है ना जन्य पदार्थ है उसमें उत्पत्ति स्थिति और ध्वंस वृत्ति होगी हो स्थित होगी फिर क्या होगा ध्वस होगा तो क्षण का अर्थ है तृतीय क्षण प्रतियोगितम ये मुखावली में है अब एक को बोला चतुर्थ वृत्ति तो तृतीय क्षण वृत्ति उत्पत्ति क्षण स्थिति क्षण और ध्वस क्षण तृतीय क्षण में ध्वंस होना और बोध भी लोग ऐसा मानते हैं कि उत्पत्ति और ध्वंस उत्पत्ति और स्थिति क्षण नहीं मानते क्षणिक तो नहीं कह पाएंगे ना एक रहती है नहीं कह पाएंगे फिर तो मानना पड़ेगा उत्पत्ति क्षण में रहती हाँ तो, का कर रहे है तो, तो वही तो बोला गया की आपके यहाँ वस्तु कैसी क्षणिक है उत्पन्न भी और नष्ट हो गयी अब क्या है की एक तो स्थिति उनके यहाँ बनती नहीं है और फिर भी चलो मानो किसी प्रकार तो कहते हैं जो क्षणिक वस्तु उत्पन्न भी ध्वंस भी कुछ करने को मौका नहीं मिला मान लो उत्पत्ति काल में ही कुछ करे ऐसा मान कर चलो तो भी कहते हैं कि जब विषय का प्रकाश करते हुए अपना प्रकाश करेगी तो विषय का प्रकाश काल में उसको मौजूद होना चाहिए और फिर अपने प्रकाश काल में भी मौजूद होना चाहिए तो ऐसा रहती है क्या नहीं रहती विषय का प्रकाश काल में रहना फिर विषय के प्रकाश काल में अपने प्रकाश काल में रहना तो दो क्षण तो हो गया न दूषण नहीं मानते इसलिए कहते हैं एक समय और एक काल में दोनों का प्रकाश नहीं हो सकता है चित्त विषय का और चित्त का इसलिए भी स्वयं प्रकाश नहीं मान सकते हैं और क्षणिक मान कर करके स्वयं प्रकाश मान रहे हैं ये और बड़े गौरव की बात है उनके स्थाई का है तो एक अलग विचार होगा हालांकि स्थाई वाला भी पक्ष बनता नहीं है जैसे क्षणिक ज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है वैसे एक अलग विचार है उस विषय में अभी कुछ या नहीं, नहीं है यहाँ तो क्षणिक चित्त जो है वो अपना प्रकाश नहीं कर सकता इतना ही रहना है वो भी बहुत अलग चिंता है उसके विषय में कुछ नहीं करना एक क्षण में अपने और, और, और, और दूसरे के रूप का प्रकाश होना उचित नहीं।, नहीं है यह युक्ति युक्ति नहीं है और एक क्षण में अपने रूप और दूसरे के रूप का प्रकाश होना उचित नहीं है दूसरे के रूप न एक क्षण में स्वरूप मतलब अपना और विषय एक क्षण में अपने और विषय का प्रकाश होना उचित नहीं है अब क्षणिक वादिन और क्षणिक वादी के मत में जो उत्पत्ति है भवनम का क्या है उत्पत्ति है उत्पत्ति से अधिक कुछ मानते हैं स्थिति वगैरह तो क्या मानना पड़ेगा जो उत्पत्ति या क्रिया भवनम पर उत्पत्ति वही प्रकाश क्रिया है उत्पत्ति तो उत ही क्या मानना पड़ेगा प्रकाश क्रिया है और चार्यो कार्यक्रम और वही कार्यक्रम का अर्थ है की प्रकाश कार्यक्रम प्रकाशकम और वही प्रकाशक है ये माननाग्रमा का अर्थ है कि यह स्वीकार किया जाता है इसी अभ्युक्मा का अर्थ है यह स्वीकार किया जाता है या सिद्धांत है और क्षणिक वादी के मत में जो उत्पत्ति है ज्ञान की क्षणिक वादी के मत में जो उत्पत्ति है ज्ञान की वही प्रकाश क्रिया है और वही प्रकाशक है वही क्या है उससे अलग तो कुछ नहीं है अब यदि दूसरे का चित्त का प्रकाश करके अपना प्रकाश कब करेगी जब रहे तब ना जो भाई नहीं वो क्या करेगी उत्पन्न किया क्या और यदि उत्पत्ति क्षण में ही किया मान भी लो तो फिर दो तो काम कैसे कर पाएगी इस तरह से जो है ना ये बौद्ध मत का निराकरण होता है ऐसा तो ये बहुत बढ़िया है प्रसंग और हमको लगता है कि शायद एक ही सूत्र में ऐसा आएगा और फिर धीरे धीरे अपना ये सिद्धांत आ जाएगा और समाप्त जल्दी हो जाएगा वो मुर्मेरा पूर्ण निगम पूर्णा पूर्ण मुदस्थित एक